सफर का हम सफर। एक वक्त की बात है एक छोटी से शहर में जैक नाम का एक नौजवान रहता था। जैक की हमेशा दिले तमन्ना थी कि वो दुनिया का सफर करे। वो बहुत फिराक दिल था। बहुत साल मेहनत कशी की जिंदगी गुजारने के बाद उसने पच्चीस सोने की मोहरे बचाईं और इस तरह उसने अपना ये पूरा सरमाया एक छ और अपनी तमन्ना पूरी करने के लिए रवाना हो गया। वो कई दिन तक पैदल चलता रहा, फिर एक पुराने घर के रूबरू आ पहुंचा। कौन ऐसा घर बनाएगा इतनी घने जंगल में? मुझे ख़िन्ह है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता होगा। मैं आज रात यहाँ पर आराम पर सकता हूँ। ओह, ये ताबूत तो बिल्कुल नया लगत वो इतना थका हुआ था कि उसे फौरन नींद आ गई। अपनी नींद में उसे एक लड़की का ख्वाब आया। वो एक सफ़ेद गाउन पहने हुए थी। उसके लंबे रेशमी बाल और बहुत खूबसूरत काली आँखें थीं। जैक को देखते ही उससे मोहब्बत हो गई और उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की रो रही थी। बचाओ, पर से पहले कि जैक उसका हाथ थामता उसकी नींद खुल गई हां क्या क्या हुआ था यहाँ पर गश यहां कोई नहीं जो हमारी आवाज सुन सके ओ हाँ, हाँ, तुमने दुरुस्त फरमाया चलो जल्दी-जल्दी इसके सारे ज़ेवर उतार लो रुक जाओ तुम गरीब आदमी उसने हमसे पैसा उधार लिया था और कभी वापस नहीं किया हम यहाँ बस उसके ज़ेवर लेकर अपना पैसा वापस लेने आए हैं हाँ तो क्या हुआ अब वो अब वो तो ज़िंदा नहीं रहा यहाँ उसके ताबूत को इस तरह तोड़ना गलत है ये लो ये 24 सोने की मोहरे हैं और बस इतना ही है मेरे पास ले लो � उसे इससे कहीं ज़्यादा हमें देना है पर ठीक है हमें ये चलेगा हम उसका ताबूत नहीं तोडेंगे अलविदा मेरे दोस्त अब जैक के पास कोई पैसा नहीं बचा था पर वो कतई उदास नहीं था उसे इतने था कि उसने जो किया वो दुरुस्त था उसने दोबारा सोने और फिर से उस खूबसूरत लड़की को ख़्वाब म जब सुबह हुई तो जैक ने अपना सामान उठाया और घर से निकल गया। वो बहुत देर तक चला ताजी हवा का लुत्फ उठाते हुए। कुछ देर बाद उसने एक अजीब माचराती देखा। मैं कहां खड़ा हूँ? ये जगह बहुत खूबसूरत है। मुझे यहाँ अक्सर आना चाहिए। यकीनन तब तक जब तक आदाब? क्या तुम रास्ता भूल � <laughs> मेरे लिए रास्ता भूल जाना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि मैं कहीं जाता ही नहीं मैंने इस दुनिया का सफर करने का फैसला किया था हवा के साथ घूमने के इरादे से आ, ये तो बहुत ही उंदा है मैं भी दुनिया का सफर कर रहा हूँ तो क्या तुम भी शरीक होना चाहोगे आ, इस सफर में हम सफर की तरह आ, आ हाँ बिल्कुल क्� क्या तूने ये आवाज सुनी? मैं तो इसे देख भी सकता हूँ। ये एक बुजुर्ग खातून है। लगता है उन्होंने अपनी टखने की हड्डी तोड़ दी है। उन्हें हमारी मदद चाहिए, जैक। आओ चलकर उनकी मदद करते हैं। जैक, फौरन। मेरा बैग खोलो और उसमें से नीली बोतल निकालो। आ, मैं नहीं कर सकता। इस चल सकती हूँ, मैं कूद सकती हूँ, मेरे पाँव पहले से बेहतर है ना एक बंदो मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकती हूँ? तुम हमें वो लंबी सी कुंद छड़ी क्यों नहीं दे देती? ये? ओ, बेशक, ले लो, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये छड़ी तुम्हें क्यों चाहिए? मुझे चीजें इकट्ठी करना पसंद ह� जैक को अपना नया साथी बहुत ही दिलचस्प लगा। वो दोनों आगे गए और एक पहाड़ी के पास पहुँचे। मेरे ख्याल से हमें इस पर चढ़ना चाहिए। क्या? ये? वो क्या है? ओह, ये तो परिंदे के पर की तरह लगता है। परिंदे अपने पर पीछे नहीं छोड़ जाते। शायद परिंदों को पता होगा। कि हमें किसी मकाम पर इसकी जरूरत पड़ेगी क्या तुमने वो देखा वो अपने आप उड़ गए तुम्हारा बैग तो दलस्मी है ऐसा क्या मुझे पता नहीं मैंने इस पर कभी तवज्जो नहीं दी चलो चलें वो दोनों एक छोटे से शहर में आए सफर के हम सफर ने जैक से कहा कि वो सड़क के करीब ही इंतजार करे ताकि वो रिहायश के � इंतजार के दौरान जैक ने एक बहुत ऊंची और करखत आवाज सुनी। अटो, शहजादी आ रही है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? कि वही लड़की है जिसको उस पुराने शहर में मैंने खाप में देखा था। अपने नए दोस्त को जैक ने अपना वो मुकम्मल ख्वाब बयान किया। तो ये माजरा है। तुम्हें कल जा� और ऐसा ही जैक ने किया। सुबह होते ही जैक महल में दाखिल हुआ। ये बहुत ही बेजान, सुनसान सा दिखने वाला महल था। जैक हैरत में था कि क्या वहां कोई रहता भी है? जब वो दाखिल हुआ, तो उसे रोकने के लिए कोई पहरेदार नहीं थे। उसने देखा कि बादशाह बहुत अम्बीन सांप ने तख्त पर बैठा है। बादशाह मुझे मालूम है मुझे मालूम है तुम यहाँ आए हो मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए हाँ बादशाह सलामत यहाँ इंतजार करो मेरी बेटी आती ही होगी जैक बहुत हैरत में पड़ गया पर उसने बादशाह सलामत से पूछने की जुरत नहीं की उसने सब्र से इंतजार किया और कुछ ही देर में शहजादी वहाँ पहुँची उसने काला लेबास प जैक ने इस पर तवज्जो नहीं दी वह तो बस उसकी محبت में डूबा था मेरी शहजादी मैं यहां निकाह के लिए आपका हाथ मांगने आया हूं ठीक है पर पहले तुम्हें एक इम्तिहान में कामयाब होना पड़ेगा मेरे साथ आओ जै खुशी से शहजादी के पीछे चल दिया वो पहले से ही उसके साथ अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा था जब वो महल के पीछे उस अटारी में आया उसने वहां नीचे एक झील देखी ये तो बहुत ही खूबसूरत झील है مجھے خوشی ہے تمہیں یہ پسند آئی اگر تم میرے امتحان میں ناکامیاب ہوئے تو تمہیں اس جھیل میں پھیک دیا جائے گا بلکل ان کی مانین جو تم سے پہلے نکاح کرنے آئے تھے اب غور سے سنو تمہیں تین دنوں تک ہر صبح نو بجے محل میں بلائی جائے گا ہر دن تمہیں بلکل وہ صحیح صحیح دکھانا ہوگا جو میں سوچ رہی ہوں اگر ایک مرتبہ بھی تم نے غلط چیز دکھائی تو تمہیں اس جھیل میں پھیک دیا جائے अगर तुम इसे सही बोल सके और मुझे दिखा सके कि मैंने तीनों मर्तबा क्या सोचा, तो मैं तुमसे निखा करूंगी। क्या तुम नजामिंद हो? यह? तुम राजी हो गए? तुम मुझसे भी ज्यादा पागल हो। मुझे मालूम नहीं था कि अब मैं क्या करूं। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और अगर उससे निकाह नहीं कर पाया, तो मेरे लि� जैक का हमसफर उसके बारे में फिक्रमंद था जैसे ही जैक सोया उसने एक कमान निकाली और अपने बैग से एक लंबी छड़ भी फिर उसने उस पर परिंदे का पर लगाया और महल की तरफ उड़ गया वो इस अजीब और गरीब महल और इस शहजादी के राज की हकीकत तर्याफ करना चाहता था जैसे ही वह शहजादी के कमरे के नजदीक उसने देखा कि शहजादी अपने कमरे से निकलकर अटारी पर आई वो हैरान रह गया उसने अपने काले पर اڑ और उड़ गई वो कोई मामूली शहजादी नहीं मुझे उसके पीछे जाना होगा हम सफर ने अपनी कमान और लंबी छड़ निकाली उसने शहजादी पर निशाना साधा और उस पर وہ छड़ चला दी जैसे ही वो मुड़ी وہ एक درخت के पीछे چھپ गया और چھپ कर देखा अगला मंजर जो उसने देखा तो वो सख्ते में आ गया। शहजादी की आंखें हरी थी ओ, वो यकीनन किसी तिलिस्म की गिरफ्त में है। सफर का हम सफर उसके पीछे लगा रहा। शहजादी उड़कर नीचे आई और एक गार के अंदर गई। वो अंदर चलते गई जब तक कि वो एक बहुत बड़े हुले हाथे में ना पहुंच गई। वहाँ एक तख्त प یک نوجوان لڑکا جس کا نام جیک ہے مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے ایک اور تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لو یہ تم اسے دکھا دینا جو حکم مالک اگلی صبح جب کھڑی نے نو بجائی جیک محل میں آیا اپنے ہاتھ میں ایک ڈبا لے کر وہ شہزادی کے سامنے کھڑا ہوا مجھے دکھاؤں جیک کہ میں کیا سوچ رہی ہوں میری خوبصورت شہزادی तुम शायद इसी की बाबत सोच रही हो है ना? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत पाक है। बहुत हो गया। कल वापस आना। शहजादी बहुत परेशानी में डूब गई। कोई भी कभी इसे सही नहीं बुझ पाया था। पर शहजादी को ये इलम नहीं था कि जैक के हम ने दरिंदे को उसे दस्ताने देते देखा था। उस वो कार के अंदर गई और इस पूरी वारदात का किस्सा उस दरिंदे को सुनाया। वो भी उतना ही सक्ति में आ गया था। पर ये इत्तफाक हो सकता है, उसने अपने दिल में सोचा। इस मर्तबा उसने उसे तीन संगमरमर के कंचे दिए। शहजादी ने अपने मालिक के आगे सजता किया और चली गई। अगली सुबह एक बार फिर जैक ने सही ब उस रात वापस होटेल में आकर कल आखरी दिन है मेरे दोस्त तुम्हारे ख्याल से वो किस पारी में सोच रही होगी इसका इल्म हमें कल होगा उस रात हम सफर समझ गया कि उसे उस दरिंदे के बारे में कुछ करना होगा जब जैक सो गया तो वो कार की तरफ उड़ गया शहजादी पहले से ही वहाँ मौजूद ना मुमकिन उसने कैसे इस 9 बजे से 5 मिनट पहले मेरा भूत तुम्हारे पास एक बक्सा लेकर आएगा। कोई भी नहीं बुझ पाएगा कि उसके अंदर क्या है। जाओ। जाओ बियाबान में और एक ऐसे फूल को ढूंढो जिस पर धनुक के सात रंग हों। इस पूरे जहान में सिर्फ एक ही ऐसा फूल है। उसे ढूंढो और कल सुबह शहजादी को दे दो। यदि वो लड़ तो वो कभी भी उसे नहीं दिखा सकेगा <laughs> आ तुम तो बहुत प्यारे हो चलो चले अगली सुबह अपनी खिड़की के नजदीक शहजादी उस भूत का इंतजार कर रही थी नाव बजने को पांच मिनट थे पर भूत न ही नहीं हुआ वो भूत कहां है शहزادी, बादशाह सलामत इसी वक्त आपसे मिलना चाहते हैं। नौ बज चुके हैं। वहाँ पीछे हॉल में पूरी रियाया इकट्ठी हुई थी, इस मौज को देखने के लिए। शहजादी बाहर आई, पर उसकी बाबत कुछ तो अलग बात थी। उसकी तवज्जो भटकी हुई थी। मेरी अजीजा, पिछले दो दिनों से तुम किसी भी चीज की बाबत नही तुम जिस बात की बाबत सोच रही हो मुझे इल्म है कि वो चीज क्या है वो क्या है वो क्या है बादशाह सलामत आपकी बेटी इस गायब भूत के बारे में सोच रही है आ, क्या तुमने ये कैसे किया क्या नहीं नहीं ये नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता नहीं नहीं ओह जैक تم نے وہ تلسمہ توڑ دیا شکریہ حضور میں اس محل کا ایک سپاہی ہوں وہ ظالم درندہ شہزادی سے محبت کرتا تھا پر وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا اور جب میں نے شہزادی کو بچانے کی کوشش کی اس نے ہم دونوں پر جادو ڈالا صرف وہ شخص جو اس کے امتحان میں کامیاب ہو سکے وہی اسے نیستو نابود کر سکتا تھا اور آج تم نے ہمیں اس کے تلسم سے آزاد کر دیا۔ خیر میں نے یہ نہیں کیا یہ میرے دوست نے کیا ہے۔ شہزادی میرے دوست سے ملو۔ देखो मैंने कभी तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा तुमने हर مرتبہ मेरी मदद की और मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता है मैं खुद से कितना शर्मसार हूं मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो गया तुम खुदगर्ज नहीं हो जैक मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही वापस आया हूं वापस आया क्या मतलब है तुम्हारा जैक ने कभी मुझसे यह नहीं पूछा कि मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता है <laughs> मैं तो तुमसे यह पूछना भी भूल गया था मैं यह जानता हूं क्योंकि तुमने इसे ऊंची आवाज में कहा था मेरे घर में ही जब तुम उन चोरों से मुझे बचा रहे थे तुमने उन्हें अपना सारा पैसा दे दिया जैक तुम्हारी 25 सोने की मोहरें सिर्फ इसलिए ताकि मैं सुकून से आराम पा सकूं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मेरे दोस्त और अब यहां मेरा काम पूरा होता है तुम्हें अपनी शहजादी मिल गई और मेरे जाने का वक्त हो गया। जैक उदास हो गया, पर वो जानता था कि वो कभी भी अपने अजीज दोस्त को नहीं भूलेगा। बादशाहत में जश्न मनाया गया अपने नए शहजादे के लिए। जैक और उसकी शहजादी उसके बाद हमेशा राजी खुशी रहने लगे।